के अल्फट पार्क इलाहाबाद में वहां एक संत रामायण की कथा करते थे तो सैंपल सेक्शन नाम का एक शिवल सक्सेना में सैंपल सेक्शन बना हुआ हिंदू लड़के से ईसाई बना हुआ लड़का और रामायण की बात काटे कि रामायण झूठी है तुम्हारा नाम जी अब मैं नहीं बोल सकता हूं तो साधु बिचारा सीधा साधा बोले रामायण झूठी है कैसे बोल सकते तो बोले महाराज सच्ची उसका सबूत क्या तुम्हारे देखते देखते तो रामायण लिखी नहीं गई तो बात तो तर्क से वो महाराज को चुप करा देता लेकिन बीच में एक महाराज आकर बैठते तो उन्होंने कहा रामायण सच्ची है या झूठी है इसे तर्क वितर्क में नहीं पड़ते लेकिन रामायण का सत्संग सुनने से हमारा जीवन सही हो जाता है हमारा परिवार सही हो जाता है हमारा मन सही हो जाता है इसलिए रामायण सही है बोले महाराज इस बात पर मैं मैं सहमत नहीं हूँ रामायण अगर सच्ची है तो कोई चमत्कार दिखा बोले तो तुम हर बात को तर्क से ही मानोगे क्या अपने पिता के विषय में तर्क नहीं चलता माँ बोलती है तेरा बाप है तो मानना पड़ता है यह अभी क्यों है ये तर्क से माना के विश्वास से माना श्रद्धा से मानना पड़ता है ऐसे मानना पड़ेगा कि भगवान भी है और भगवान अंतरात्मा भी है चैतन्य है साक्षी बोले महाराज ये कुछ नहीं मेरे को तो कुछ आप दिखाओ तो मैं मानूंगा नहीं तो, तो, तो ये ढोसला है तुम्हारा धर्म भरम अब महाराज भी तो वहां दैनिक अखबार के एक भट्ट जी आते थे उनका मंजरा विचलित हो गया और उन्होंने तर्क से सैंपल सेक्शन श्यामलाल सक्सेना में से बना हुआ सैंपल सेक्शन का तर्क काट दिया बोले आपने बुद्धिपूरक तो मेरी बातें तर्क से काट दी लेकिन मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता कि भगवान जैसी भी चीज है और भगवान अंतर्यामी है ये है वो है कर्म के नियामक है प्रेरक है अपना आत्मा है हम भगवान के निकट हैं हम भगवान को नहीं जानते फिर भी भगवान हमको जानते हैं हम भगवान को अपना नहीं माने फिर भी हमको भगवान अपना मानते हैं इसीलिए हम अच्छा करते तो सदबुद्धि बढ़ाते सदप्रेरणा बढ़ाते बुरा करते तो हृदय में धड़कने चलाते ये सब बातें तुम्हारी मैं मैं नहीं मानता मेरे को तो महाराज कुछ चमत्कार हो तो मैं महाराज महाराज आ गए पन पर ने कहा अच्छा चमत्कार बहनों हम अमुक वक्त बहनो खिजाणी हो मारा रोया ओरवाए ते मेठी पाक आलु ऐसे <laughs> साधु भी आ गए मोज में तू चमत्कार देखना चाहता है ठीक देख सैंपल सेक्शन तू भगवान को तो मानता नहीं संत को तो मानता नहीं फिर भी एक बात तो मान चमत्कार देखना है तो बोले हाँ चमत्कार देखेगा तो एक बात मानता हूं बोले ध्रुव तारा मान चलो हम तो जानते हैं कि ध्रुव जी भगवान के भक्त थे इसलिए उनको उपद भी मिली है। द्रु के सामने आज इतवार है अगले इतवार को मैं आऊंगा भगवान करेंगे कि भक्त की साख से भगवान तेरे को ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि तू मानेगा कि हिंदू धर्म के ग्रंथ शास्त्र और संत परंपरा सत्य है ये पक्की बात अगर तेरे को भगवान ने चमत्कार नहीं दिखाया तो हमारी साधुताई हम छोड़ देंगे संत आगे गए संतत्व तो, कभी कभी संतों से भगवान ही बुला लेते सूरत आश्रम में समिति वाले हैं और समिति वाले में एक जयंती भाई थे उनकी पत्नी का नाम था मीना मीनाबेन उनका आप भत्रिजा भाई का लड़का भाई अमेरिका थे और लड़का छोड़ के गए थे तो साइकिल जाते जाते ट्रक ने उन ट्रक का एक्सीडेंट हुआ पीछे का व्हील उनके पर चढ़ गया तो चौदह फ्रैक्चर हुए डॉक्टरों ने का नहीं बचेगा मैं उस समय इंदौर में था वो इंदौर में भागी भागी मार भाई मैंने थापण आपको दीकरो साचव डॉक्टरों के नही जीवन चौदह फैक्चर थे भरेली ट्रक न्हील साइकल पर मरा त्रीजा पर फरी व्यक्त वो बाई रड़े तो एक व्यक्ति थे वो बहुत दारू पीते थे मैंने कहा देख डॉक्टर बोलते नहीं बचेगा अगर तू दारू छोड़ने का वचन देता है तो मैं भी इसको वचन देता हूं अगर ये ठीक हो जाए तो फिर तू दारू छोड़ेगा हा बोले बापू छोड़ूंगा तो मैं कह जा भगवान करेंगे ठीक हो जाए कहते बापू ये चाल तो थे हाथ थे बापू ये साइकिल चलाओ से मैं तू चाले तो थसे दौड़ते तो थसे साइकिल चलाओ से तो के बापा बापा हमारी बद्दी ज्वेलरी तमने आपी मैं के तो, तो पी ज्वेलरी बोले की नहीं, नहीं नहीं के भगवान की दया हुई और वो लड़का ठीक हो गया और वो भाई ज्वेलरी ले आई मीना बेन उनका नाम है सूरत में अभी भी लोग उनको जानते मैं क्या बेटा ये मेरी हो गई बस तुम पहनना तो थोड़ू तो लो बस हो गया वो दारूडिय ने तो दारू नहीं छोड़ा लेकिन उन्होंने तो भगवान की ऐसी कृपा मानी फिर तो लड़का अमेरिका भी गया अभी अमेरिका से आता जाता है मेरे को मिलता है जब भी अमेरिका से आता है तो कभी कभी भगवान बुला लेते और तो फिर उसमें अपना अपना कुछ उसमें नहीं होता ईश्वर करवा देते जैसे तुलसीदास जी महाराज बैठे थे और एक बाई के पति की मृत्यु हो गई थी और उस समय सती परंपरा रहती होगी तो बाई अपने सिंगार श्रींगार करके शमशान में जा रही थी पति के साथ सती होने को रास्ते में देखा कि संत बैठे चलो चिल्ली घड़ी से तो जता जता संत बापा ने प्रणाम कर दिए तो महाराज तो भगवत ध्यान में थे उन्होंने प्रणाम किया तो संत तुलसीदास जी ने दोनों हाथ उठाए सदा सुहागिन सदा सुहागिन भाई कहते कि महाराज मारा पति तो देव थी गया आने हूं कहीं हमारा परणी ने नवी बहु जो लागू छू हमारा लगन थोड़ा वर्ष पहला था पर हूँ सती थवा जाऊँ छू मैं सती को जाती हूँ इसलिए दुल्हन जैसी लगती हूँ मेरा पति तो भगवान के शरण में पहुंच गया और मेरे को अब आपकी बात का क्या होगा आप तो बोलते सदा सुहागिर और मेरा सुहाग तो शमशान में पहुंच गया हमें जा रही क्या होगा आपके वचन का तुलसीदास चुप हो गए तो चुप होते ही अंतरात्मा गांधीजी चुप हो जाते थे अंग्रेज लोग गांधीजी के पैस पीछे कितने पड़े लेकिन गांधीजी का मौन चुप्पी और प्रार्थना अंतरात्मा राम का सामर्थ्य लाकर अंग्रेजों को भगाने की प्रेरणा देने में भी तो गांधीजी को सफल कर दिया तुलसीदास जी चुप हो गए अंदर से प्रेरणा हो बोले अपने पति के शब्द को बुलवाओ मुर्दा लाए तुलसीदास जी फिर अंतरात्मा प्रभु में जीवात्मा परमात्मा से जुड़ा है प्रभु में गोता मार के उसके सिर पर हाथ घुमाया और उंगलियों के अग्रभाग में संकल्प प्रसारित करने का वैवस देने का सामर्थ्य होता है शरीर के नोकिले हिस्सों से अपनी आभा निकलती रहती है विचरण करता था संकल्प करके तो मुर्दा जिंदा हो गया तुलसी रास ने जिला दिया आदमी जिला जिला दिया जिला दिया तुलसीदास ने चौपाई रची तुलसी मुआ मंगाए के तुलसी मुआ मंगाए के सिर पे फेरा हाथ सिर पे फेरा हम तो कछु जानत नहीं हम तो, तो कछु जाने, जाने नहीं। तुम जानो रघुनाथ तुम जानो रघुनाथ मारा प्रभु तमें जो करावे थे कई खबर नहीं तो जब हमारा अहम हटता है तो हमारे द्वारा भगवान की शक्ति काम करता वकील जब आर्गुमेंट करते हैं तो तभी आर्गुमेंट का प्रभाव पड़ता है जब बोलते बोलते मैं कौन हूं और कहां खड़ा हूं ये भूल जाते तो कभी कभी, कभी ऐसा आता है कि जज के दिमाग में फिट हो जाता तो शब्दों का इतना महत्व नहीं होता जितना शब्द शांत चित्त से और अंतरात्मा से उत्पन्न होते तो मानना पड़ेगा की हार्ड का शरीर हम नहीं है और ये जो शब्द हमारे बोले जा रहे हैं वो चैतन्य सत्ता से जीवत्तों में आते जीवत्तों में से मति में आते मति में से फिर मन में आते मन में से फिर इंद्रियों में आते और सामने वाला तो हम जब बोलते हैं, तो वैखरीवाणी होती उसके पहले मध्यमा होते उसके गहराई में पशंती होती उसकी गहराई में परावाणी में कभी कभी कोई जाए तो परावाणी में चले गए पढ़ा अनपढ़ा कुछ भी स्कूली विद्या है चाहे नहीं हो लेकिन परावाणी में आ गए तो फिर आपकी वाणी एक दो को नहीं हजारों लाखों को निहाल कर देगी चलते हैं अल्फर्ट पार्क सिंपल सेक्शन का क्या हुआ एक दिन बीता हो दूसरा दिन बीता तीसरा दिन बीता अगला रविवार आया एक लंबा कवर दे दिया उस महाराज को प्रणाम किया मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, गंगा हो गया हूं इसलिए आप कष्ट करके मेरा ये पत्र पढ़ना पत्र पे लिखा था पत्र में लिखा था कि महाराज जी आपने बताया द्रुव तारे के सामने रोज आधा घंटा देखना रात्रि को भगवान तुझे चमत्कार दिखाएंगे मैंने रविवार की रात को द्रु तारा को देखा तो कुछ नहीं रात को सोया था तो ऐसे आंख बंद करी तो देखा हुआ तारा तो देखेगा ए तो साइकोलॉजिकल स्वाभाविक है सोमवार की रात को देखा तो थोड़ा कभी कभी नीला नीला प्रकाश होता मगर कुछ भी नहीं लेकिन आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए मंगल रात को मैं जो ही देखकर अपना जलपान करके टहलने गया फिर आकर मैं अपने पलंग पर सोया मैं यहां एम ए करने के लिए रहा हूं इलाहाबाद में तो अपना जो हमारा हाउस है उसमें मैंने जो कुत्ता पाल रखा है वो कुत्ता बहुत मुझे स्नेह करता था तो कुत्ता मेरे कमरे में आता है स्वाभाविक तो कुत्ता आया लेकिन आश्चर्य के कुत्ता जंप मार के मेरे पलंग पे चढ़ गया अब पाला हुआ कुत्ता जंप मार के पलंग पे आ गया तो मैं देखा क्या करता है तो मेरे पेट पे आकर बैठ गया पीछे के पैर उसके दबे हुए आगे के पैर से खड़ा जैसे वो, वो में नहीं कुत्ता का चित्र आता है तो मेरे पेट पे आके बैठ गया और कुत्ता बैठे मेरे सामने देख मुझे आश्चर्य हुआ कि ये लालिया को क्या हुआ धीरे से उस कुत्ते ने अपना सिर मेरे कान के तरफ झुकाया और मनुष्य बोले उस भाषा में बोला कि ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण इससे बड़ा क्या चाहता है मूर्ख महाराज उस मेरे पाले हुए कुत्ते के मुंह से मनुष्य की भाषा ईश्वर की सत्ता के सिवाय कोई बोल नहीं सकता करतुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा था करतुम ईश्वर के हाथ में है ये मनुष्य का बस की बात नहीं मेरे को झटका है मेरी जीव रह गई कुत्ता जंप मार के नीचे बैठा अपने पैर पसार के ओ तीन बार बोल के सदा के लिए राम के शरण चला गया और मैं गुंगा हो गया हूं अगर कोई उपाय हो मैं बोलने के लायक हो जाऊ महाराज ने कहा तू देखना चाहता था चमत्कार ले आ। अगर उपाय तू लेना चाहता है तो सिंपल सेक्शन एक उपाय है कि तू श्यामलाल सक्सेना था वो फिर अपने सनातन धर्म में आ जा। जात जिस धर्म में पैदा धर्मांतरित हुआ है तो इसीलिए तो हिंदू साधुओं को कोसता है और हिंदू ग्रंथों को कोसता है तुझे तो कानों के द्वारा जहर पिलाया गया है बदा कावत्र इतल बधा चाले और रामायण जूठा है ये प्रायश्चित के रूप में तू तो श्री राम जी मंदिर को प्रदीक्षिणा करेगा क्षमा याचना करेगा तो भगवान करेंगे एक हफ्ता में तू बोलने लग जाएगा और वो बोलने लग गया राम की कृपा से।, से देखना हो तो ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है इस प्रकार की ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित किया था उसमें ये बात सब विस्तार और तिथि त्यौहार के रूप में पढ़ने को मिलेगी इस प्रकार मैंने कईयों के जीवन में भगवान की महिमा भगवान का चमत्कार भगवान का अस्तित्व भगवान की करुणा कृपा मैंने जानी है देखी है सुनिए और मैं नहीं जानू नहीं देखू नहीं सुनू तो भी भगवान का अस्तित्व है भगवान को मेरे प्रमाण की जरूरत नहीं है मेरा अनुभव के प्रमाण की भगवान को जरूरत नहीं है ये तो हम अपना हृदय पावन करने को बोल रहे हैं और मेरे एक मित्र संत थे यहाँ आए थे अखनानंद सरस्वती नाम सां से तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि मैं गंगा की धारा में बाहा जा रहा था और प्रभु जी ने मेरे को पकड़ के किनारे किया और फिर मैं प्रणाम करने गया तो अदृश्य जहा हम एक अकेले में चले गए कोई नहीं खिलाने वाला और भूख लगी तो उसने किस किस रूप में आकर मुझे खिलाया ऐसे उरिया बाबा को भी नन्हे गोपाल होकर खिलाने वाले ठाकुर जी आए मैं नरबदा किनारे नारेश्वर है रंग दूत महाराज से मेरा परिचय था और लाल जी महाराज और ये सब ये मेरे मित्र संत तो नारेश्वर से भी आगे हम जंगल में नर्मदा किनारे चले गए और मैंने ठान लिया कि कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे तो सुबह होते होते सूर्योदय हुआ हम नहा के आए बैठे जरा भूख लगी रात को भी खाया नहीं था ध्यान में बैठे सोचा मैं न कहीं जाऊंगा यहीं बैठ के अब खाऊंगा जिसको गरज हुएगी आएगी आएगा सृष्टिकर्ता खुद लाएगा तरसो बे बबे मर्डर करे एने खावाजन कर भीख मगवा जाइए नहीं जाऊ मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती मैं शरारत करी? नहीं जाऊ आज आईज बेसी रही तू खबर आईस नहीं तो अँसीस ऐसा मेरे मन में विचार आने वाला था वो परमात्मा कैसे जानते मुझे पता नहीं कि मेरे मन में दस मिनट के बाद कौन सा विचार आया मगन भाई तबर मिनट विचार कही मैं क्या मैं आपको जानता नहीं मैं तो एक, आ, एक आया हूँ और आप मेरे को नहीं जानते बोले रात को स्वप्न रात में स्वप्न मस्त काम आयो तो के अनाज भारो भार के निको तो ते लख्या कई रीते आए तीन चार दफेद कपड़ा वो सतने खबर लाई जाओ अमने प्रेरणा थी वेला नहाया चलता चलता दाड़ो उग आया दिन उगने के बाद मेरे मन में विचार आया लेकिन रात को स्वप्ना देने वाला ईश्वर के सिवाय कौन हो सकता है ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है ओ हो तुम्हारे सारे काल्पनिक प्रमाण जहां से आते उसकी गहराई में जाओ तो उसके ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण तुम हो तुम हो कि नहीं दुख है कि नहीं सुख है कि नहीं भगवान है कि नहीं ये प्रश्न कर सकते हो लेकिन आप हैं कि नहीं ऐसा कभी प्रश्न होता है क्या नहीं होता आपका अस्तित्व है ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है कि आपका अस्तित्व है शरीर मरने के बाद भी आपका अस्तित्व रहेगा और शरीर के पहले भी आपका अस्तित्व है यही ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण है कि आप चैतन्य हो ईश्वर चैतन्य है आप ज्ञान स्वरूप हो ईश्वर ज्ञान स्वरूप है आप ईश्वर सत्य है आप भी सत्य हो महाराजम सत्य सत से कहते के सदा रहे आप सदा है महाराज तो मर जाएंगे तुम मर जाएंगे नहीं शरीर मरेगा सड़ेगा शरीर का अस्तित्व तो भी सदा है और तुम्हारा अस्तित्व तो भी सदा है महाराज शरीर का अस्तित्व तो सदा नहीं रहता भाई शरीर का अस्तित्व तो मिटता ही नहीं एक बालू के दाने का अस्तित्व नहीं मिटता उसको घोट के पाउडर कर दो फूंक के आंखों से ओझल कर दो लेकिन उसका अस्तित्व होगा मुर्दा है मुर्दा सड़ता है मुर्दा में बैक्टीरिया है कि नहीं है चलो मुर्दा है बैक्टीरिया है कि नहीं है बैक्टीरिया में चेतना है कि नहीं है है बैक्टीरिया में ज्ञान है कि नहीं है बैक्टेरिया को सुख दुख होता है कि नहीं होता होता है लो तो तुम्हारा अंतःकरण कर्ण अवचिन्न चैतन्य के साथ वो तुम चले गए फिर भी ये शरीर का भी अस्तित्व वातावरण में जल जल में गया तेज तेज में गया वायु वायु वाय। में गया आकाश आकाश में गया और बाकी का जो हंड का जो कुछ राख है पृथ्वी तत्व तो वो कहीं न कहीं खाद बनेगा और कहीं न कहीं घास बनेगा दूध बनेगा और वहां से मनुष्य और प्राणी बनेंगे माया में परिवर्तन होता है परिवर्तने नष्ट धातु जहाँ परिवर्तने नष्ट धातु लगा नाश बोलते हैं वास्तविक में अविनाशी ईश्वर साकार और निराकार अनेक रूप में वही जैसे एक बड़ा सरोवर और बर्फ के टुकड़े तैरा रहे उतरा रहे ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म में सगुण साकार बन रहे उछल रहे कूद रहे अच्छा बुरा खेता पूरा पुरा बड़ी पाछी लीला सतत आउ चाल करे ऐसा दिव्य ज्ञान के अभाव में आदमी लड़ते झगड़ते है लेकिन धर्म का फल जो आत्मज्ञान होना चाहिए उसके बिना जीवन अधूरा हो जाता है भगवान साथ में खड़े हैं अर्जुन के फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा लेकिन भगवान का विश्व रूप देखा फिर भी अर्जुन का भय नहीं मिटा लेकिन भगवान का सत्संग सुनकर अर्जुन ने समझ लिया तो फिर अर्जुन का दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं सत्संग की बड़ी भारी बलिहारी है